आदरणीय मुख्य संरक्षक जी शरीर सम्मानित गण प्रिय ब्रह्मचारी हम सब ने मिलकर के पवित्र यज्ञ किया है और ये यज्ञ हमारे जीवन का अंग बने हमारा जीवन यज्ञमय हो ऐसे कार्यों को हमें सोचना है विचारना है करना है हम पिछले कई दिनों से एक विषय को लेकर के चर्चा कर रहे हैं और वो विषय है शीलवान बनने के लिए शीलवान जब आप बनते हैं तो आपके जीवन के अंदर बहुत सारे चमत्कार उत्पन्न होते हैं और जिन जिन व्यक्तियों ने इस शील को इस चरित्र को अपने जीवन में अपनाया उनके जीवन में निश्चित रूप से परिवर्तन हुआ है उन्होंने समाज को नई दिशा देने का कार्य किया है उनका जीवन आज भी हम सबके लिए आदर्श है और जब इस बात की चर्चा की जाती है जब अरे थोड़ी देर में कर लेना बैठ जाए से भेज दें तो हम अपने जीवन के अंदर उन कार्यों को देखने का प्रयत्न करें उन कार्यों को देखने का प्रयत्न करें जिनसे हमारा जीवन उत्तम अवस्था की ओर जाए और इस शब्द का बार बार हम व्यवहार कर रहे हैं कि हमें शीलवान बनना है शीलवान चरित्रवान उत्तम व्यवहार वाला वो कौन कौन से व्यवहार हैं जो हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं और उन व्यवहारों से हमारा जीवन भी अच्छा बनता है और हमारे उन व्यवहारों के कारण से दूसरों को भी सुख की प्राप्ति होती है तो वो शील आपके जीवन में है लेकिन उसको बढ़ाने की आवश्यकता है किसी व्यक्ति के पास धन हो तो उस धन से वो क्या क्या करता है कुछ तो अपने लिए खर्च करता है एक कृषक एक किसान जब खेत में बीज बोता है तो बीज बोने के बाद जब पक्कर के घर में फसल आती है तो सबसे पहले वो अगले वर्ष में बोए जाने के लिए पहले से बी अलग करके रख देता है उसमें से कुछ अपने खाने के लिए रखता है और कुछ दान आदि के लिए भी रखता है किसी गौशाला को देना है कहीं आश्रम में देना है कहीं मंदिर में देना है या किसी को भी दान करना है तो वो अपना हिस्सा निकालता है और जितना उसने कमाया है उस कमाए हुए से अपने जीवन को उत्तम उन्नत करने का प्रयास करता है और जितना उसके पास अपना एरिया है जितने उसकी भूमि है अगले वर्ष या दो तीन चार वर्ष बाद कुछ कुछ पैसा जोड़ करके वो उसको और बढ़ाना चाहता है एक व्यापारी छोटे से व्यापार को प्रारंभ करता है और धीरे धीरे अपने व्यापार का विस्तार करता रहता है एक व्यक्ति विद्यालय का प्रारंभ करता है और वो एक कुटिया में या दो तीन चार कमरों में बैठ करके विद्यार्थियों को पढ़ाना प्रारंभ करता है खूब मेहनत करता है पुरुषार्थ करता है और धीरे धीरे वो उसका विस्तार कर देता है एक से दो विद्यालय बनाता है तीन बनाता है चार बनाता है विश्वविद्यालय तक बना लेता है तो हम दुनिया के अंदर देखते हैं कि हरेक व्यक्ति पुरुषार्थ करके थोड़े से चीजों के साथ अपने आप को बड़ा कर लेता है क्योंकि आप देखते हैं वटवृक्ष का पेड़ उसका जब आप फल देखते हैं फल के अंदर छोटे बीज होते हैं वो छोटा सा बीज जब जमीन के अंदर पड़ता है कोई पक्षी उसको खाता है वो बीज के माध्यम से जमीन पर आता है या किसी दीवार के ऊपर आ जाता है तो वहां से माली निकाल करके उसको थेले में पैक कर लेता है उसको समृद्ध करता है बढ़ाता है उसके बाद जब आरोपित करते हैं वो एक छोटा सा बीज कितना विशाल आकार ले लेता है इसी प्रकार से हम अपने जीवन के अंदर थोड़े थोड़े विचारों को जगह देना प्रारंभ करें अच्छे विचारों को जैसे जैसे संग्रह करते जाएंगे ज्ञान का धीरे धीरे संग्रह करते जाएंगे एक श्लोक आता है संस्कृत के अंदर शनय ग्रंथा शनय पंथा शनैश्च पर्वत लंघनम शनिर्वितम शनिविद्या पंचेतानी शनै शनि सनई पंथा सनई कंथा पंथा कहते हैं मार्ग को पंथा किसे कहते हैं मार्ग को जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं आपके पास कोई साधन नहीं है ऐसे स्थानों पर आप चले जाते हैं जहां पर जाने के लिए ना आपके पास साइकिल है ना मोटरसाइकिल है कार की तो बात ही नहीं तो जब कोई साधन नहीं होता है तो व्यक्ति को पैदल भी जाना पड़ता है मार्ग आपका दस किलोमीटर का है बीस का है और आपको उसको पार करना है यदि आपने दौड़ना प्रारंभ कर दिया तो थोड़े से दो तीन चार किलोमीटर यदि आपका अभ्यास नहीं है तो थोड़ी देर में थक जाएंगे और जब आप थक जाएंगे तो वो आपका 20 किलोमीटर का रास्ता 10 किलोमीटर का रास्ता आपके लिए बहुत बड़ा हो जाएगा और यदि आप धीरे धीरे चलते हैं लगातार चलते हैं बीस बीस में थोड़ा विश्राम कर लेते हैं तो आप अपने उस पथ को उस मार्ग को सरलता से पार लेते हैं सनई पंथा सन ही कंथा होती है कुदड़ी पहले पुराने घरों में आजकल भी बनाते हैं जितने भी कोई कपड़े बच जाते हैं तो माताजी अपनी साड़ी में या दो चार चीजों को जोड़ करके उसके अंदर जितने भी कपड़े उनको जमा करके और धीरे धीरे उनको सिल देती है एक दो के सहयोग से सिल देती है यदि उसमें थोड़ी सी भी गड़बड़ हो जाए कपड़े अदरद हो जाए तो सारी दिक्कत हो जाती है तो उसको भी धीरे धीरे सिला जाता है शनिश्चित पर्वत आपने कभी यात्रा की हो पहाड़ों की हिमालय पर गए हो या कोई हिमाचल की तरफ यात्रा की हो या और कोई ऐसे स्थानों पर आपने यात्रा की हो तो पहाड़ों के ऊपर दौड़ करके नहीं चढ़ा जाता उसके ऊपर भी धीरे धीरे चढ़ा जाता है ऐसे ही दो बातें जो आपके लिए उसमें से एक मुख्य बात है शनै विद्या शनै वित्तम वित्त अर्थात धन धन एकदम आपको मिलने वाला नहीं है छप्पर फाड़ करके जिसे कहते हैं यदि मिल भी जाता है तो आपके पास उसको संभालने का होश नहीं होगा इतना पैसा देखकर के जिसने कभी इतना धन संपत्ति देखी नहीं है वो व्यक्ति उस धन को सहेज करके नहीं रख सकता जल्दी ही उसका धन जो है समाप्त हो जाता है वो तमाम ऐश्वर्य की चीजें जल्दी खरीद करके समाप्त कर देता है इसलिए धन जिसके पास सनय परिश्रम पुरुषार्थ से जिसके पास धन आता है उसका धन निरंतर वृद्धि को प्राप्त होता है बढ़ता है तो सनिर्वित सनिर्विद्यांग जो ज्ञान है नॉलेज है विद्या है वो भी धीरे धीरे आती है एक ही दिन में कोई पढ़कर के महान विद्वान नहीं बन जाता है आपने पांच साल की, की आयु से पढ़ना प्रारंभ किया आज आप जिस अवस्था में हैं, उस अवस्था तक आपको बहुत सारा ज्ञान हो चुका है और ये इतने वर्षों की यात्रा में आपको इतना ज्ञान मिला है और ऐसे ही धीरे धीरे आप अपने जीवन के अगले पड़ावों में बहुत सारा ज्ञान इकट्ठा कर लेंगे तो इसी प्रकार से हम अपने जीवन के अंदर तो ये पांचों चीजें जैसे जैसे धीरे धीरे अपने जीवन के अंदर संग्रह करते हैं उसी प्रकार से अच्छे विचारों को भी अपने अंदर लगातार धीरे धीरे संग्रह करते रहना चाहिए और ये संग्रह जब आपका बड़ा हो जाता है तो उसको पलट करके उलट करके भी देखते रहना चाहिए जिस मान्यता को हम मानते हैं जिस चीज को हम मानते हैं उन चीजों का भी विश्लेषण करते रहना चाहिए यदि उन चीजों पर हम विचार नहीं करेंगे और वो मान्यता हमने ये स्वीकार करके मान ली कि हमारे पुराने या हमारे बुजुर्ग या हमारे ऐसे लोगों ने मान्यताओं को रूढ़ियों को गढ़ा है इसलिए हमको ये मानना जरूरी है तो ऐसी मान्यताओं को भी धीरे धीरे छोड़ने का प्रयास करना चाहिए तो हम अपने जीवन में जब अच्छे गुणों को लाएंगे तो वो अच्छे गुण ही हमारे चरित्र का एक समूह हो जाएगा अच्छे विचारों का अच्छी आदतों का एक समूह जब बन जाएगा वो धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ता जाएगा आपके जो गुणों की सुगंध है जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि गुणों की जो सुगंध है वो हवा के विपरीत भी चलती है हवा के साथ-साथ दूसरी गंध चलती है, लेकिन चरित्र की शील की उत्तम आदतों की जो गंध है वो उससे उल्टी भी चलती है जो आपके मित्र हैं उनको तो पता चलता ही है कि आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं लेकिन शत्रु भी जिसकी प्रशंसा करते हैं ऐसे व्यक्ति जो आपसे द्वेष करते हो वो भी आपके गुणों की चर्चा करते समय गदगद हो जाते हैं तो समझ लीजिए कि आपके अंदर अच्छे कार्यों को करने की क्षमता है तो अर्थात उत्तम चरित्र वाला बन अब उत्तम चरित्र बनने के कई चीजें कई उदाहरण मैंने आपको दिए आज एक और उदाहरण आपको देता हूं रामायण आपने देखी है रामायण की चर्चा घर के अंदर होती है रामायण की चर्चा आपके क्लास के अंदर भी कभी कभी हो जाती होगी किसी के माध्यम से रामायण रामायण राम के द्वारा जो मार्ग राम ने अपने जीवन में अपनाया उस मार्ग पर चलकर के हम भी अपने जीवन को उत्तम बना सकते हैं बड़े व्यक्तियों का महात्माओं का अच्छे महापुरुषों का जो जीवन है वो एक दीपक की तरह होता है लाइट की तरह होता है जो हमें प्रकाश दिखाता है और हम अपने जीवन के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ते जाते हैं जब सीता का हरण हो गया और राम ऋषिमुख पर्वत पर गए उसके बाद हनुमान सीता को खोजने गया उनको पता लगा कि सीता जो है अयोध्या के अंदर है और वो वापिस लौट करके आए उसके बाद जब लंका के ऊपर उन्होंने चढ़ाई करी बहुत लंबा पुल बनाया कन्याकुमारी से लेकर के जिसको धनुष कोटी कहते हैं आजकल उस धनुष कोटि से लेकर के लंका तक उन्होंने जो पुल बनाया है आज भी उसके अवशेष शेष हैं ना, नासा ने उसके उपक रहने जो है उसका चित्र भी लिया है आपने उसको चित्रों के अंदर कभी वेबसाइट के अंदर कभी आपने उसको चित्र को देखा भी होगा तो वहां जाने के बाद जब युद्ध प्रारंभ हुआ और उसके रावण के योद्धा बड़े बड़े योद्धा जब मारे जाने लगे तो उन्होंने कुंभकर्ण को उठाया अर्थात कुंभकर्ण को प्रेरित किया लोग यह समझते हैं कि कुंभकर्ण जो है छह मास तक सोता था और छह मास तक जागता था या जागता था थोड़ी देर जागता था, खाना बिना खा करके दस पंद्रह क्विंटल और बीस हो जाता था ऐसा प्रकृति के विरुद्ध है ऐसा कभी हो नहीं सकता या तो युद्ध में उसके सिर पर किसी ने गदा मारी होगी वो कोमा में चला गया होगा और कोमा में जाने से जो है सालों तक ऐसे पड़ा रहा होगा बीच बीच में कभी ठीक ठाक हो गया होगा फिर पड़ा रहा होगा ऐसा तो संभावना है लेकिन हम ये सोचें कि वो ऐसा कोई इसको श्राप मिला उसको कोई वरदान मिला कि छः माह तक सोता रहेगा तो शारीरिक जो क्रियाएं हैं वो भी तो संपन्न करनी होती हैं ऐसा तो बीमार व्यक्ति पड़ा रह सकता है उसका जो आकार बताया है उसका आकार इतना विशाल है इतना बड़ा है कि उसका जो सामान्य जो उसकी दिनचर्या होगी उस दिनचर्या में भी बहुत सारी चीजें जो हैं असामान्य से हो जाएंगी एक व्यक्ति वो कहते हैं कि भाई कुंभकरण सो रहा था तो कुछ गाय भैंस चढ़ रही थी उसके ऊपर विचरण कर रही थी तो भैंस जो है वो उसने श्वास लिया जम्भाई ली तो उसके मुंह के अंदर चली गई एक व्यक्ति ढूंढने के लिए उसके अंदर चला गया ऐसी ऐसी कल्पनाएं जो है लोगों ने कर रखी है और उसके दाड़ीमूछ बनाने के लिए सिर इतना बड़ा है कि ना जो है सीढ़ी लगा लगा करके उसके बालों काटता है तो ये इतने कपोड़े हैं कि जिसको यदि हम वास्तविक मान लें तो ऐसा कभी हो नहीं सकता जैन जो है, पंत है, मत है पंथ है जैन मत पंथ के अंदर भी 24 तीर्थंकर हुए हैं 24 तीर्थंकरों में जो सबसे पहले तीर्थंकर हुए हैं ऋषभदेव, उनकी जो हाइट बता रखी है वो कल्पनातीत है वो छह सौ धनुष लंबे थे एक धनुष को को यदि हम फुट का भी मान लें, तो 700 आप जो है है से कितने ऊंचे ऐसा लिखा है उनके ग्रंथों के अंदर। मैर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने उन ग्रंथों के उदाहरणों को सत्यार्थ प्रकाश के तेरहवे सम्लास में दिया है आप उसको पढ़ सकते हैं बारहवें समुलास में तेरहवे तो ईसाई मत की समीक्षा है तो कहने का तात्पर्य यह है कि कुंभकरण को किसी तरह से वो वास्तव में वैज्ञानिक था कुंभकरण क्योंकि रावण भी वैज्ञानिक था मेघनाथ वैज्ञानिक था विभीषण वैज्ञानिक था उन्होंने बहुत सारे विज्ञान के ऐसे उपकरण अपने लिए बना रखे थे और उनकी लंका जो है चारों तरफ से सुरक्षित थी विभीषण वो सारा जानता था इसलिए राम के पक्ष में आने के बाद सारी बातें जो है विभीषण ने राम को बताए क्योंकि तो राम जीत नहीं सकते थे उनको इतना अभेद्य दुर्ग रावण ने अपना बनाया हुआ था तो कुंभकर्ण भी एक धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था वो अपनी प्रयोगशालाओं में रहता था या यादि में रहता था वो ज्यादा राजसिक वृत्ति न होने के कारण रावण के कार्यों में न तो हस्तक्षेप करता था न कोई ज्यादा बातचीत करता था तो लेकिन जब उसकी आवश्यकता पड़ी भाई के प्रति प्यार आदर सम्मान सारी चीजें थी तो जब वो आया उसको बुलाया गया उसको प्रेरणा दी कि भाई देख इतने युद्ध तो हो चुका है और यदि इसी प्रकार से युद्ध तो चलता रहा तो हमारा तो सब असु सारा सारा नष्ट हो जाएगा सहयोग तो तो सारा झगड़ा समाप्त हो जाएगा फिर रावण ने उसको डांटा तो उसने कहा कि चलो आप तो माया भी है और अनेक प्रकार के रूपों का धारण कर लेते हैं तुम जो है श्री राम का रूप धारण करके सीता के सामने जाओ तो देखो वहां पर आश्चर्य कितना बढ़िया उत्तर जो है महा रावण देता है जब कुंभकर्ण ने कहा कि तुम मायावी हो अलग अलग वेश धारण कर लेते हो तुम्हारे अंदर ये कलाकारी है तो तुम राम का भेष बना करके सीता के सामने चले जाओ तो उन्होंने कहा रावण ने कहा कि मैं जब भी राम का रूप बनाता हूं तो दुनिया के अंदर जितने भी माताएं हैं बहनें हैं वो सारी की सारी मुझे मातृवत्त लगती है तो ये आदर्श श्री राम का है ये शील अर्थात राम का रूप कोई धारण कर रहा है राम का रूप धारण करने के बाद उसके अंदर राम जैसी प्रवृत्ति हो जाती है लेकिन आजकल हम रामलीलाएं देखते हैं वहां तो बहुत बुरा है पीछे सीता भी सुट्टा लगा रही होती है राम भी सुट्टा लगा रहे होते हैं एक दूसरे को क्रॉस करके मतलब वो पी रहे होते हैं तो ये सारी की सारी चीजें राम का जो आदर्श है उस आदर्श को जीना इतना सरल नहीं है एक व्यक्ति ने जो बैरूपिया था बहरूपिया का मतलब होता है जो बहुत सारे रूप धारण कर लेता है ऐसे ऐसे रूप धारण कर लेता है कि सामने देखने वाला व्यक्ति चमत्कृत हो जाता है कि ये व्यक्ति है, कौन सा व्यक्ति है तो उसने कई बार रूप धारण करके राजा के सामने उपस्थित हुआ एक राजा के सामने एक बहरूपिया तो बार बार वो उपस्थित होता राजा उसको पहचान जाता भाई तू तो वही है उसने कहा कि फिर मुझे कुछ पुरस्कार तो दो बोले कि जिस दिन तू पहचाना नहीं जाएगा उस तुझे पुरस्कार दूंगा मैं तो कई दो तीन चार साल बाद एक राजा को खबर मिली कि राज मतलब जो उनका नगर है उस नगर के बाहर एक बहुत तपस्वी सन्यासी आए और वो तपस्वी सन्यासी जो भी आशीर्वाद देते हैं वो फलीभूत हो जाता है लेकिन वो बोलते किसी से नहीं बड़े मौन साधना के साथ रहते हैं तो बहुत सारे भीड़ वहां नगर की लग गई तो राजा का जब पता लगा तो राजा भी अपने लाल लश्कर के साथ रानी महारानी के साथ जो वहां पर पहुंचा तो उसने उसको कहा कि हे मुनिवर आप जंगल में बैठे हैं नगर से बाहर बैठे हैं आप अंदर चलो वहां पर आपका सम्मान करेंगे वहीं पर आप लोगों को उपदेश दो तो उसने मौन धारण किया हुआ था और उसने केवल संकेत कर दिया कि नहीं हम नहीं जाएंगे तो राजा फिर अगले दिन कुछ मुद्राएं लेकर के कुछ स्वर्ण मुद्राएं लेकर के आया तो उसने सारी स्वर्ण मुद्राएं जो है जितने भी वहां पर और दूसरे लोग आए हुए थे उन सब वितरित कर दी राजा ने सोचा कि भाई सन्यासी तो बड़ा पहुंचा हुआ है अगले दिन फिर और ज्यादा कुछ सादे सामान लेकर के वहां गया जब दो तीन दिन लगातार इस प्रकार से राजा राजा को हो गए और राजा उसको पहचान नहीं पाया तो तीसरे दिन उसने कहा कि राजन, आप मुझे पहचान नहीं पाए मैं वही वही रूप में हूं जो कई बार आपके सामने अलग अलग रूप धारण करके आया था आपने मुझे पहचान लिया था लेकिन मैंने सन्यासी का रूप धारण करके आपके सामने मैं आया हूं और आप मुझे पहचान नहीं पाए हैं अब मेरा इनाम दो उसने कहा कि भले आदमी मैंने इतनी स्वर्ण मुद्राएं तेरे को दी इतना सब कुछ धन वैभव मैंने तेरे सामने रख दिया उतने सारा का सारा बांट दिया बोला कि मैं सन्यासी के वेश में था मैं साधु के वेश में था उस वेश में होने के कारण मैं यदि उसको रख लेता तो मेरे उस वेश का क्या होता इसलिए मैंने इस बात का विचार करके यदि मैं उसको रख भी लेता तो आप मुझे पहचान जाते ये तो वही ढोंगी होगा पक्का महरूप या होगा तो मैंने इस वेश को इसलिए धारण किया है कि आप मुझे पहचान न सके और इसकी मर्यादा भी है कि मैं जो धर्म संपदाएं हैं उनको अपने लिए ग्रहण न करूं इसलिए किया तो राजा पारितोषिक दिया इनाम दिया तो कहने का तात्पर्य है कि जब आप किसी चरित्र को जीते हैं उस चरित्र को जीने के बाद आपका शील आपका चरित्र आपका स्वभाव आपकी आदमे वैसी हो जानी चाहिए और ये कई बार जरूरी नहीं होता है अच्छी चीजों को हम अपने वे में भी अपना सकते हैं एक अपना मार्ग भी हम नया इजाद कर सकते हैं अच्छी चीजों को अपनाने का हम तरीका अपने लिए बना सकते हैं तो एक श्लोक जो आता है वैराग्य शतक का है या नीति शतक का है ऐश्वर्यस्य से विभूषण सुजनता शौर्य से और अंत में इसमें आता है सर्वेशा सर्व कारणम शीलम परम कल इसमें थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे तो शील जो है सबसे बड़ा आभूषण क्या क्या होने चाहिए इसके ऊपर भी हम थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे और उस चर्चा के साथ जो है आपको पता लगेगा कि हमारे अंदर हमारे जीवन में कौन से ऐसे स्वभाव हमारे जीवन के अंदर हो जिससे हम उत्तम चरित्रवान बनकर के अपने जीवन को भी अच्छा बना सके और दूसरों के जीवन को भी अच्छा बना सके इसलिए क्या बनना है आपको हाँ। और जो शीलवान व्यक्ति होता है वो व्यक्ति निश्चित रूप से हर चीज को वो प्राप्त कर लेता है तो आपको उन चीजों को धारण करना है शील को धारण करना है तो आपने विचारों को ध्यान से सुना है विचारों को आप अपने जीवन में अपनाएंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा आप सबका धन्यवाद अब शांति पाठ करेंगे सभी जरूर दिन है आपका कौन सा जरूर दिन है